सहनाभवतु सहनौ भुनक्तो सह वीर्यम् कर्वाव है तेजस्विनावधीतमस्तु मा वे ओम शाह श्याल मेरे यहाँ विद्युत चली गई थी इसलिए पंद्रह बीस पच्चीस मिनट तक, तक चली गई थी इसलिए क्लास में मैं बता नहीं पाया आप लोगों को हाँ तो हमारा प्रसंग रहा था भागह भागहा की सिद्धि हमने की है वृद्धि राधे सूत्र में देखिएगा इस सूत्र उदाहरणों में भागह है उसके बाद त्याग यागह ऐसे दो और शब्द दिए हैं और परिशिष्ट में निकालिए परिशिष्ट में परिशिष्ट निकालिए पांच सौ साठ संख्या है भागह के समान ही यज धातु से यागह, भागह इस शब्द के समान ही यज धातु से यागह, जैसे भागह शब्द बना वैसे ही यागह बनेगा केवल धातु अलग है प्रक्रिया पूरी एक समान है यथापूर्वम और चेजों को घिन्य तो से जकार के स्थान में वही गकार हो जाता है वही सारी प्रक्रिया है यज धातु से यागह याग इति यागम यज्ञ करना हवन करना अग्निहोत्र करना उसी, उसी प्रकार भाव में ही यहां पर घय प्रत्यय हुआ है त्याज त्यज धातु से त्याग त्यज धातु से त्याग त्याग करना अलग करना अपने से हटाना पृथक करना ये सब त्याग इस शब्द के अर्थ है अलग करना पृथक करना हटाना जैसे हम लोग बोलते हैं ना भोजन का त्याग घर घर त्याग किसी को भी हम त्याग कर सकते हैं किसी भी किसी को भी हम छोड़ सकते हैं त्याग करना है छोड़ना अलग करना अपने से पृथक करना और पठ धातु से पाठ पठ धातु से पाठ इसमें वो प्रक्रिया नहीं लगेगी कौन सी प्रक्रिया अत उपाध्याय से वृद्धि करने के बाद जो अंग के अधिकार में चेजो को घिन्तो जो सूत्र आता है यहां आवश्यकता नहीं है यहां पर सीधा पठ धातु है और कूड़ सारी प्रक्रिया उसी प्रकार समान है केवल चेजो को ये नहीं लगेगा और तप धातु तप धातु से तापह, तप करना पठ धातु के पाठह, पाठ करना ठ करना तप करना और पत धातु से पत धातु से पात गिरना यह गत्यर्थक है पतली गतव धातु है पतली गतव धातु है तो यह जितनी भी धातुएं यहां पर दिखाए हैं यह सब धातु पाठ निकाल करके आपको देखना है प्रत्येक धातु को आपको देखना है अब यदि धातु को देखिएगा यदि धातु कहां पर मिलेगा आपको यदि धातु दिवादी गण का है जी धातु दिवादी गण का है हाँ मिला स्वामी जी देव पूजा संगतिकाश हाँ जी हाँ जी हाँ जी बहुत प्रसिद्ध धातु है जी धातु स्वामी जी गण भा, से स्वामी जी हाजी गणस्य आ, मैंने गलत बोल दिया क्या यजुदातु है ना भोधि गति समय गुज को ये लिया था, गलत बोला हाँ जी भो गए यज धातु देव पूजा करने दान करने संगतिकरण प्रसिद्ध अर्थ है और त्यज धातु त्यज त्यज को देखिएगा तेज धातु बुआ गान का ही है यज धातु के पास में ही है ज धातु तेजान स्वामी जी हाँ जी हाँ जी के जो धातु जो है परसमी पद ही सेवन वन टू थ्री हाँ स... जी सेवन वन टू थ्री केज हानो हानो का मतलब है क्या करना हान करना मतलब नाश करना हटाना के जानो हानो ऐसे पठ पठ देखता ये भी भवादिगन का है पठ धातु तप धातु तप ध धातु तप धातु धातु जो है तप करने अर्थ में आता है चुरादिगन में भी है दीवादिगन में भी भ्रवादिगन में भी तो भ्रवादिगन का तप धातु ले लीजिए तप धातु इक्कीस एक, एक में है तप धातु तप धातु है तप संताप करना तापना अपने आप को संतापित करना यानी दुख देना तप करना का मतलब है स्वयं को दुख देना किसी उत्तम कार्य की सिद्धि के लिए स्वयं को दुख दिया जाता है तप में दुख देना होता है अपने आप को कष्ट उठाना होता है संताप कहते हैं कष्ट स्वयं को दुखी करना उत्तम कार्य की सिद्धि के लिए दुख को सहन करके उत्तम कार्य को संपन्न करता है सर्दी गर्मी में भूख प्यास में हानि लाभ में इन सब में अपने आप को सहन करना पड़ता है यानी दुख जो मिलता है उसको सहन करना होता है तो तपसता के धातु है और अगली अगली धातु है पत धातु पत पतरी पतली गो भोधिगन कई धातु है गत्यर्थक धातु है गिरने अर्थ में आता है ज्ञान गमन प्राप्ति तीनों अर्थ ले सकते हैं गति के प्राप्त करना भी अर्थ होगा प्रसंग के अनुसार गमन करना भी अर्थ होगा और जान जानना जानना यह भी अर्थ आएगा प्रसंग के अनुसार जानना गमन करना और प्राप्त करना ऐसे अर्थ होंगे तो ऐसे सैकड़ों लाखों पता नहीं अरगो खरगो शब्द सिद्ध कर सकते हैं आप भागह इसको एक को समझ लिया है इस प्रकार बहुत सारे शब्दों का बना सकते हैं ये आपका हो गया है भागह भागा यह कृदंत शब्द कहलाएगा भागा जो है यह क्रिदंत है इसको कह सकते हैं कृदंत शब्द है कृत प्रत्यंत शब्द है तो इस भागा के विषय में किसी कोई प्रश्न करना हो कुछ पूछना हो आप प्रश्न कर सकते पूछ सकते हैं अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें एक विशेष टिप्पणी लिख दिया है विशेष टिप्पणी लिख दिया है सीधी समझने के पश्चात ऊपरी निर्दिष्ट सूत्र प्रयोजन पुनः समझ लेना चाहिए ताकि वृद्धि में दृढ़ हो जाए बुद्धि में दृढ़ हो जाए वृद्धि में, में भी हो सकती है दृढ़ता और बुद्धि में भी दोनों बातें तो टिप्पणी में यह लिखा इन्होंने की सिद्धि को समझने के बाद में एक बार सूत्र के प्रयोजन को दोबारा देख लेना चाहिए अर्थात अत उपध्या सूत्र से जैसे ही वृद्धि की स्थिति आई वृद्धि करने की बात आई है वृद्धि की प्राप्ति हुई है उस शब्द में यज शब्द में त्यज शब्द में तप शब्द में पथ शब्द में और भज शब्द में उस स्थिति में अत उपध्या कहता है अंग के उपधा आकार को वृद्धि होती है तब सूत्र आएगा वृद्धि किसे कहते हैं तो वृद्धि रादेक्ष कहता है आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है। तो यह जो सूत्र है हमारा वृद्धिरादेश यह किस प्रकार का सूत्र है तो इसका समाधान है यह संज्ञा सूत्र है नाम रखने वाला सूत्र सूत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं मैंने पहले भी आपके सामने संकेत किया था आप संस्कृत में कह सकते संज्ञा सूत्र इदम संज्ञा सूत्र वर्तते ये जो सूत्र है संज्ञा सूत्र है नाम रखने वाला सूत्र है बहुत सारे सूत्र नाम रखने वाले होते हैं कुछ सूत्र परिभाषा सूत्र होते हैं परिभाषाएं करते हैं आगे अभी बताएंगे जैसे जैसे सूत्र आएंगे जैसे इको गुण वृद्धि ये परिभाषा सूत्र है स्थानेंतरतमा आपने पढ़ाए स्थानेंतरतमा वो परिभाषित करता है ऐसे बहुत सारे सूत्र है परिभाषित करते हैं बताते हैं तो अलग अलग प्रकार के सूत्र होते हैं उन अलग अलग प्रकार के सूत्रों में वृद्धि सूत्र संज्ञा सूत्र है नाम रखने वाला सूत्र अब अगली सिद्धि बताई जा रही है नायक आगे अब अलग प्रकार की सिद्धि है समझने का प्रयत्न करिए नायक नायक प्रारंभ में लिखा है इस इस उदाहरण में जब नी अंग को अचोन नीति से वृद्धि होने लगी वृद्धि आदेश सूत्र ने बताया कि वृद्धि कहते किसे बस इस सूत्र का इस उदाहरण में इतना ही कार्य नायका इस उदाहरण में धातु है तो नी अंग को जब वृद्धि प्राप्त हो गई अचोम से तो अचोमनीति कहता है वृद्धि होती है तो वृद्धि किसे कहते हैं तब प्रसंग आएगा सूत्र का प्रसंग तो यहां कहा जा रहा है वृद्धि होती है से, तो वृद्धि किसे कहते हैं तब सूत्र आएगा वृद्धि का इतना ही प्रयोजन है इस उदाहरण पर सिद्धि तो हमको करनी है तो सिद्धि हमें करनी है तो सिद्धि को सामने रखिएगा नायक नयति नायक देखिये प्रत्येक किस प्रकार होते हैं किस प्रकार आते हैं इन बातों को आपको साथ साथ समझना है यद्यपि बताने वाले अध्यापक बताते हैं लेकिन हम उनमें ध्यान नहीं देते हैं तो व्याकरण बनने के बाद भी पूरा व्याकरण पढ़ने के बाद भी इस विषय में व्यक्ति बहुत कच्चे होते हैं यानी पता नहीं लगता उनको में किस अर्थ को कहने के लिए प्रत्यय आया को करने कहने के लिए भाव को कहने के लिए या कर्म को कहने के लिए अपादान को कहने के लिए संप्रदान को कहने के लिए अधिकरण को कहने के लिए या संबंध को कहने के लिए किसको कहने के लिए प्रत्यय आता है इस पर व्यक्ति जब ध्यान नहीं देता है तो बहुत दिक्कत आती है यानी व्यक्ति ध्यान नहीं दे पाता है तो उसका एक बहुत बड़ा पक्ष कमी का रह जाएगा यानी यह बहुत बड़ी कमी मानी जाती है व्याकरण आ गए लेकिन उसे यह पता नहीं लगता है कि अमुक प्रत्यय किस अर्थ में आया है यहां पर तो यह बहुत ध्यान देने योग्य है और प्रारंभ से मैं आपको बताने जा रहा हूं देखिए नायका जब इसकी निष्पत्ति करते हैं उसी से पता लगता है किस अर्थ में आता है और शब्द को देख करके हमें यह भी सीखना चाहिए कि शब्द को क्या ऐसा बोल करके देखें या ऐसा बोल करके देखें तो कई बार आप बोल बोल करके देखेंगे तो पता लग जाएगा अब नायिका का मतलब है अर्थ को देखिए नायका ले चलने वाला ले जाने वाला जिसको कहते हैं नेता नेता जो होता है वो ले जाने वाला होता है हम सबको अपने पीछे पीछे ले जाता है तो नेता ले जाने वाला तो अर्थ अर्थ देखने से कैसे दिख रहा है आपको अर्थ मतलब ले जाने वाला जो है ना वो करता है कर्ताकार स्वतंत्र है, अपनी स्वतंत्रता से ले जा रहा हमारे कहने से या किसी के कहने सेने अपनी स्वतंत्रता से ही वो ले जाता है तो नयति इति नायका नयति इति नायिका हां ये जो नयति इति नायका नयति इसको देख करके समझ लेना नयति ये पद है नयति नयति जो क्रियापद है कर्ता को कहने के लिए आया है क्रिया नयति आगे आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा लेकिन संक्षेप से यह समझ लीजिएगा नयति जो क्रियापद का प्रयोग किया है यह कर्ता कारक में आया है, जिसको आप कहते हैं कर्तवाच्य में आया है समझने का प्रयत्न करिएगा आप लोगों को पढ़ाया है मैंने बहुत समझाया है वाच्यों को याद हो आप लोगों को बहुत समझाया कि कर्ता कारक क्या होता है कर्म कारक क्या होता है यह सब समझाया था तीन वाच्यों को तो बहुत समझाया था कर्तवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य तो नयति जो है नयति शब्द को देखते ही पता लग जाएगा आपको ये कर्ता में आया है यानी कर्तवाच्य में आया अगर मैं ये बोलूं नियत अब नियत कैसा है कर्मवाच्य में आया इसका मतलब है कर्म को कहने वाला होगा ऐसा तो नियतें आते ही समझ में हाँ जी मैं उपस्थित नहीं था वो कक्षा में नहीं आप, आप, आप, रिकॉर्डिंग मिलेगा समझिए नहीं इस, इसका रिकॉर्डिंग तो राजेश जी को पता होगा ये तो कई सालों से हम पढ़ाते हुए आ रहे हैं इन लोगों को और कब मैंने कब पढ़ाया होगा ये मेरे को याद नहीं है लेकिन पढ़ाया जरूर है इन लोगों को ठीक है हाँ जी वो तो नियतें अगर आता है तो समझ लेना वो कर्म में आया तो अब यहां नयति इति नायिका नयति नयति इति ले जाता है यह नयति स तो नयति इति नायिका ले जाने वाले को नायक कहते हैं तो यह कर्ता कारक में आया है इसमें जो भी प्रत्यय आएगा आगे आपको पता चलेगा नायका में क्या प्रत्यय आया है तो आप समझेंगे यह कर्ताकारक में आया है ऐसा तो नायका हमारे सामने है उदाहरण हमारा उद्देश्य है लक्ष्य है नायका नायका इस शब्द को बनाना है तो नायका शब्द को बनाने के लिए हम क्या करते हैं धातु को ढूंढते पहले तो नायका किस धातु से बनता है तो धातु पर ध्यान देंगे तो हमें धातु दिखाई देगी पणेय प्रापणे प्रापणे प्राप्त करानी अर्थ में आता है अनियपणे आगे और ये निय प्रापने जो है भुआधिगन का ये बीस एक में है देख लीजिएगा हर धातु को खोल करके देख लीजिएगा ताकि आपको प्रत्यक्षम परमं प्रमाणम प्रत्यक्षम परमं प्रमाणम मेरे बोलने से आपको इतना दृढ़ नहीं होगा जितना दृढ़ आप स्वयं देखेंगे संख्या लिख दी है सामने सिक्स फोर टू छह सौ बयालीस प्राप्त कराने अर्थ में आता है प्रापन प्रापन का अर्थ होता है प्राप्त कराना अब देखिए प्रापण यह धातु है हमारे सामने शब्द है प्राप्त कराने अर्थ में ऋणीय धातु है इसको धातु वैसे बोल देते हैं यह शब्द है हमारे पास में क्योंकि इसकी धातु संजय करनी है तो आपको पता है धातु संजय करना है तो सबको पता है धूवादयो धातव हा जी राजेश सूत्र का बताइए धूवादयो धातव धू वा आदि धातु है दिगन से लेके चुरादिगण तक नहीं इसको ऐसा बोल दीजिएगा भू वा इवय व्रकारका भू इव आदिमादय धातव व वा का धात शब्द धातुसा भू इव आदय वा इती प्रकार का चातु चा संजका भू इस, भू इस प्रकार से या भू ऐसी ऐसी या भू ऐसे ऐसे शब्द और वा इस प्रकार वाले शब्दों की धातु संज्ञा होती है आ, स्वामी जी जी आ, ऐसे भी कह सकते हैं क्या भू वा प्रकार का धातु संज्ञा बहुती फिर बोलिए भू आदय प्रकार का धातु संज्ञा बहुती भू आदयश्च से आप क्या कहना चाह रहे हो ऐसे बनाया था उससे अर्थ नहीं बनेगा आप ये कह सकते हैं भू इत मादया भूव मादया ऐसा कर सकते है अथवा भुआ दया ऐसा कह सकते भुआ दया कह सकते या भू इतवा मादया कह सकते हैं है। हाँ जी और वह इतम प्रकार का शब्द धातु संजक हाँ जी अबीय प्राप्ण यह धातु हमारे सामने आ गई धातु संजय हो गई अब क्या काम करना है तो धातु को देखते पता लग रहा है यहां हलंत शब्द निय चवर का हलंत है तो धातु संजय हो गई धातु संजय हो गई तो हलंत सूत्र आ जाएगा हलंतम सूत्र आ जाएगा हलंत्यम से इस संध्या हो जाएगी और तस् लोप अदर्शनम लोप हलंत्यम हा कौन बताएंगे पदमा जी अलंत्यम सूत्र का अर्थ बताइए स्वामी जी हलंत्यम उपदेश अंत्यम हल आ, उपदेश में अंतिमहल इत्संजक होता है तो इत्संजक हो गया, लोपा, लोपा। अदर्शनम, अदर्शनम हो गया। अब देखिएगा अब ये जो हमारे को तो नायका बना ये तो अणा है टवर का अंतिम अक्षर अणा और हमको तो नायका में तवर का नकार दिख रहा है तो सूत्र आएगा अणो नहा अष्ट निकालिए अणो नह छिटे अध्याय का पहला पाग निकालिए अणो नह मूल अष्टाध्याय में देखना है और यह अणो नहा तिरसठवां सूत्र है सिक्सटी थ्री हाँ जी नह और इससे पहले सूत्र है धातवादे शह सह दोनों सूत्रों को समझ लीजिए इकट्ठा धातवादे धातवादे में छ एक है और शह भी छे एक है और सह एक एक है आ, वो आ, राममोहन जी फिर पूछेंगे जी दोनों में एक जैसा दिख रहा है शाह अः है और शाह विसर्गात है और शाह जो है ये छे बता रहे और शाह को एक एक बता रहे हो यह हमको कैसे समझ में आता है पहले भी एक बार पूछा था उन्होंने कहा सूत्र में शेष छोटी में पता नहीं कहा पूछा उन्होंने हाँ शेष छोटी में शायद पूछा, पूछा था उन्होंने शेष छोटी में मैंने कहा था प्रसंग आएगा तो जरूर बताऊंगा आज तो बता ही पड़ेगा नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे हाँ जी आप देखिए इसको कैसे देखते हैं आपको धीरे धीरे पढ़े आगे जाएंगे तब समझ में आएगा अब जितना समझ में आता उतना समझ लीजिएगा इसको कैसे देखते हैं मतलब विपत्तियां कैसे बनाते हैं देखिए हमारे पास शकार है हाँ जी राजेश जी राजेश जी शकार लिखिए अलंत शकार अलंत लिख दीजिएगा हाँ अब इसको अलंत रखते हुए इसको अलंत को रूप चलाएंगे श तो शर ऐसा रूप तो नहीं चलता है तो इसको प्रथमा विभक्ति में तो शह कर देंगे समझने के लिए फिर शौ शह ऐसा करिएगा कौन सा सूत्र है ये छठे अध्याय का बासठ छठे अध्याय का पहले छठे अध्याय के पहले पाद का बासठवा सूत्री तो है। ये जो मैंने रूप लिखवाया है शाह जो है अलंत है पर इसको समझने के लिए हमने शाह प्रथम में अकारांत बना करके शाह कर दिया है केवल समझने के लिए है लेकिन है अलंत है ये और शो बोल नहीं सकते श्व क्योंकि आ, स्वर के साथ में बोला जाता है ना व्यंजन तो कोई स्वर तो आगे पीछे नहीं है इसलिए इसको शाह ऐसा बोल दिया विसर्ग वैसे लगाया है यह समझने के लिए विसर्ग है लेकिन बहुवचन में शाह और ऐसे ही पंचमी विभक्ति में भी शाह हो जाएगा और छठी विभक्ति में भी शाह हो जाएगा ठीक है तो जब प्रथम विभक्ति को दिखाना है प्रथम प्रथमा विभक्ति को दिखाना है तब समझने के लिए शाह यानी इसको अकारांत बना लेते हैं, अकारांत। में जो विसर्ग है यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन नहीं छठी विभक्ति नहीं है पंचमी विभक्ति नहीं है यहां शाह अकारांत है समझने के लिए इसको अकारांत बना करके शाह कर देते और अब आइए सह सकार सह ये प्रथम अभिभक्ति के एक वचन है सह लिखिएगा अब यह सह जो लिखा है ये आ, समझने के लिए है नहीं वो आ, आगे वाले मत लिखिएगा यहां पर आगे केवल सह लिखना हा सह तो अब ये जो सह है ये प्रथम विभक्ति के एक वचन है यहां अदंत मान करके अकारांत मान करके इसको सह दिखाया क्योंकि आगे हमें विवक्षित नहीं है आगे विवक्षा नहीं आगे की विभक्तियों को हमें समझने की विवक्षा नहीं है यानी आगे हम समझना नहीं चाहते हैं इस प्रसंग में इस प्रसंग में आगे हम नहीं समझना चाहते हैं इसलिए इसको अकारांत मान करके सह प्रथमा विभक्ति एक करते हैं तो यह है धात्वादे शह सह तो धातवादे छे एक शह छे एक और सह एक एक है और यहां पर उपदेश की अनुवृत्ति हम समझ लेते हैं क्योंकि धातु के आदि ऐसा है धात्वादे क्यों धातु के, के आदि धात्वादे है ना धातो आदि धातवादिक ऐसा है तो धातु के आदि शकार को धातु के आदि शकार को अब धातु कहां है उपदेश में है तो उपदेश को यहां अंतर्नीत ले लेते हैं ऊपर से ऐसा अनुवृत्ति नहीं आ रही है फिर भी लाना है तो ये जो उपदेश है अजन से वहां से उपदेश की अनुवृत्ति ला सकते हैं पर प्रसंग के कारण से हम बहुत दूर तक भी उसको अनुवृत्ति के रूप में ले जा सकते हैं अथवा अंतर्नीत मानेंगे धातु को देख करके वहां उपदेश को समझ ले सकते समझ सकते हैं अगर कोई ऐसा नहीं ऐसा नहीं समझेंगे हम तो अनुवृत्ति ले आएंगे उपदेश अजन से अनुवृत्ति लाएंगे अथवा उसके बाद के कहीं पर उपदेश ऐसा सूत्र आया सूत्रों में कहीं उपदेश आया वहां से ले आएंगे लेकिन हमें समझ में नहीं आता है तो उपदेशे अजन से वहां से उपदेश की अनुवृत्ति ले आएंगे ऐसा ला सकते हैं यह आपको बाद में महाभाष में समझ में आ जाएगा किस तरह का ये समझते हैं तो उपदेश की अनुवृत्ति यहां पर ले आएंगे तो उपदेश में धातु के आदि शकार यानी मूर्धन्य शकार को सकार होता है धातु में यदि धातु के आदि में मूर्धन्य शकार है उसको उपदेश अवस्था में यानी उपदेश अवस्था में का मतलब है मूल धातु है पहले ही कर सकते हैं हम यानी ये धातु संजा भुवादेव धातुवा धातु संजय कर रहे हैं उसी समय ही सूत्र लगा करके इसको कर सकते हैं। प्रक्रिया में तो बाद में दिखाया है लेकिन यहां इसलिए दिखाया तो सीखना है सिखाने के लिए यहां पर बाद में दिखाया है लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो आप समझ लेंगे जैसे ही धातु संज्ञा होती है उसी समय रोना सूत्र लग करके वो शकार को सक, आ, सकार हो जाता है तो जैसे स्तुय धातु है स्तुय या लिखिए धातु लिख दीजिए एक धातु है इसी उदाहरण में आपको आगे बता दूंगा मैं स्तूं स्तुतो धातु है स्तूं स्तुतो हां यह स्तुय स्तुतिकरणी अर्थ में आता है स्तवन करने अर्थ में आता है तो यकार का लोप हो जाएगा और आदि में यह नहीं इसको मूर्धन्य लिखिएगा स्तू नहीं है मूर्धन्य लिखिएगा इसको टू स्तू तो है धातु शकार मूर्धन्य हाँ अब ये धातु संज्ञा हम करते ही ये उपदेश में है और उपदेश में आदि में है तो आदि में यह मूर्धन्य है इसको सकार होता है उपदेश में धातु के आदि शकार को सकार होता है यह सूत्रकार क्या है उपदे धातवादे शासक समझ रहे हैं आप लोग सभी जिनको समझ में नहीं है वो पूछ सकते बहुत सरल है उपदेशे की अनुवृत्ति ले आई है धातुवादे है धातु के आदि शकार को सकार आदेश होता है बस इतना ही सूत्र करते हैं अब इसको धातवादे की अनुवृत्ति सूत्र में ले आइए और उपदेशे की भी अनुवृत्ति लाइएना बताइए इसका अर्थ है।, है उपदेशे धात्वादेह धात स्थाने सकारो भवती उपदेशे धात्वादे स्थाने धात्वादेह शकारस्थाने, ऐसा करिए उपदेशे धात्वादेह शकारस्थाने, स्थाने सकारादेशो भवती अब उपदेशे की अनुवृत्ति भी ले आइए और धात्वादे की भी अनुवृत्ति लाइएगा धात्वादे की अनुवृत्ति उपदेशे की अनुवृत्ति अणो सूत्र में तो अणो जो है यह आगे नकार के कारण से विसर्ग को उकार होकर के गुण होकर के नया संधि विच्छेद करेंगे तो नहा नहा ऐसा होता है न तो यहां भी नहा में छठी विभक्ति के एक क्वेश्चन है और नकार नहा में एक एक सूत्र का अर्थ होगा उपदेश में स्वामी जी प्रश्न है स्वामी जी हां जी बोलिए अदेश आनेतदेश अजन निकम स्वामी अष्ट में विवक्षा से विवक्षा कहते हैं जहां जिसकी आवश्यकता है वहां पर हम जहां वो सूत्र है वहां से ला सकते हैं व्याकरण में दो परिभाषाएं चलती हैं कार्यकालम संज्ञा परिभाषम यथोदेशम परिभाषा यथोदेश परिभाषा और कार्यकाल संज्ञा परिभाषा ऐसे दो परिभाषाएं चलती है कुछ परिभाषाएं महाभाष्य में बहुत सारी परिभाषाएं लिखी है महाभाष्य की व्याख्या करते हुए बहुत सारी परिभाषाएं लिखी और वार्तिक भी लिखे यानी सूत्र के ऊपर सूत्र वार्तिक कहते हैं उसको फिर वहां और परिभाषाएं लिखी गई ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं हैं इनका संग्रह करके अलग भी कर दिया है स्वामी दा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पारिभाषिक एक पुस्तक बनाई है जिसमें सारी परिभाषाएं दी है और इसकी व्याख्या जो है विस्तृत व्याख्या हमारे गुरु जी जहां अभी मैं जिनसे आवृत्त कर रहा हूं उन्होंने संस्कृत में इस पारिभाषिक की व्याख्या की है विस्तृत व्याख्या पारिभाषिक के नाम से संस्कृत में और ये आपको रामलाल कपूर ट्रस्ट से मिल सकती है पुस्तक पारिभाषिक उन्होंने छापा इसको अभी कुछ समय के बाद इस पतंजल इसमें पतंजल योगपीठ से भी छपेगी ये पुस्तक छप रही है वैसे लेकिन अभी अभी उपलब्ध जो है रामलाल कपूर ट्रस्ट में है पारिभाषिक और अजमेर में आ, स्वामी दयानंद की है हिंदी में वो संक्षेप से हैं स्वामी दयानंद ने संक्षेप से लिखा हिंदी में और हमारे गुरु जी जो है वो संस्कृत में विस्तार से लिखा है पारिभाषिक तो ये होता है जहां कार्य होता है सूत्र वही पहुंच जाता है इसको कहते हैं कार्यकालम संज्ञा परिभाषा जहां कार्य देखते हैं सूत्र वही पहुंच जाता है चाहे वो कहीं पर भी हो सूत्र तो छठे अध्याय में यह सूत्र है तो उपदेश कहां पर है देखिए तीसरे पाद में है पहले अध्याय का तो जहां कार्य है वही पहुंच जाता है एक दो प्रक्रिया चलती है सूत्र कहीं पर भी हो जहां कार्य हो रहा है यानी जिस किसी भी अध्याय में काम हो रहा हो वहां पहुंच जाएंगे उसी के साथ जुड़ जाएंगे अथवा जहां पर है वहीं से काम करेंगे दो प्रकार की प्रक्रिया चलती है यह आप बाद में समझेंगे इस बात को तो उपदेश में धातु के आदि अणकार को नकार होता है अणौना का सूत्रकार बता रहा हूं उपदेश स्वामी में स्वामी जी जी बोलिए अत्र कार्यकाल सम्ना परिभाषा भविष्य किला हाँ जी हाँ ये यहाँ पूरा पूरा नहीं है यहां तो अनुवृत्ति का है लेकिन वो अनुवृत्ति में वो सूत्र जो है थोड़ा आधाई मतलब अनुवृत्ति के रूप में हम ले रहे हैं कहीं कहीं तो पूरा सूत्र जाता है वो प्रसंग वश आपको बता दिया है कार्यकालम संज्ञा परिभाषा जो परिभाषा आपको बताई है ये प्रसंग से बताया है यहाँ उसका पूरा पूरा लागू नहीं होगा जो पूरा सूत्र जहां पहुंचता है वहां की बात है ये वो केवल अनुवृत्ति इतनी लंबी अनुवृत्ति कैसी जाती है इसको बताने के लिए वो बात कही मैंने समझाने के लिए हाँ जी तो मैंने कहा उपदेश धातवादेह नकार नकारस्य स्थाने नकारादेश भवती और यह उपदेश काल में ही होता है यानी जैसे ही धातु संजय किया हमने तत्काल यह सूत्र लगेगा इसका यह मतलब तो आइए तो ओणकार को नकार हो गया तो नी हमारे सामने धातु है नी और हमने धातु संज्ञा की है तो धातु की अधिक का अधिकार चलेगा धातु और यह धातु का अधिकार जो है धातु ये अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार कहां तक चलेगा राम जी राममोहन जी बताएंगे इस धातु का अधिकार कहां तक चलेगा बोल नहीं रहे रेणु जी धातु अध्याय हाँ जी, जी। तीसरे अध्याय किस आ तृतीय अध्याय समाप्ति पर्यंत या आ तृतीय अध्याय अध्याय पर्यंत अध्यायों पर हाँ जी हाँ अब धातु के अधिकार में एक सूत्र आया है नवल त्रिचौ नवल त्रिचौ सूत्र निकालिएगा तीन एक, एक सौ तैतीस थ्री वन वन थ्री थ्री निकालिएगा तीसरे अध्याय के पहले पाग के एक सौ तैतीस 133. थर्टी थ्री नवल त्रिचौ धातु सूत्र पाठ निकालिए 18 पेज पर है 133 नवल तैतीस अब त्रिचौ सूत्र का अर्थ है देखिए धातु धातु की अनुवृत्ति आ रही सूत्र में धातु जो है ये पंचमी विभक्ति के एक वचन है पांच एक है और नवल त्रिचौ जो है ये प्रथम विभक्ति का द्विवचन है णउल त्रिचौ जो है यह प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है नवुल त्रिचौ नवुल त्रिच नवल त्रिचौ नवुल त्रिचहा ऐसा है हर बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग जो मैं बता रहा हूं हर बात पर ध्यान दीजिएगा तो आपको सूत्र को देख करके सूत्रार्थ करना आएगा अणउल त्रिचौ यह सूत्र है और पीछे से धातु की अनुवृत्ति आ रही धातु तो ये कहता है धातु धातुओं में पंचमी विभक्ति एक है पांच एक है, तो धातु से ऐसा अर्थ निकलेगा और नवल त्रिछो में जो है प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है तो धातु से तो इसका अर्थ कहेंगे धातु मात्र से नौल और त्रिच ये दोनों शब्द होते हैं और इन शब्दों को प्रत्यय सूत्र से प्रत्यय करेंगे तो अर्थ हो जाएगा प्रत्यपरश्च कि अनुत्ती आ रही है प्रत्ययपरश्च की तो ढौल त्रिचौ धातुमात्र धातु मत्र धात, धातु मत्र प्रत्यय पर धातुमात्र से नौल और त्रिछ ये दो प्रत्यय होते हैं यानी मात्र से यानी किसी भी धातु से नवल और त्रिच प्रत्यय होते हैं तो धातुमात्रात् है। नवल त्रिचो प्रत्यय नहीं प्रत्यय परत भवता ऐसा होगा क्योंकि नवल त्रिचो का यह विशेषण हो गया ना प्रत्यय धातुमात्रात् नवल त्रिचौ प्रत्यय परत प्रत्यय कर दीजिएगा संस्कृत में स्वामी जी हां जी क्षम्य मैं उपस्थित नहीं था उस समय आप बोल रहे थे सुन रहा था लेकिन आई वॉज नॉट नियर दाइ हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं हां जी धातु मात्र से नवल और तृच ये दो प्रत्यय होते हैं धातु मात्र से किसी भी धातु से ये प्रत्यय दो प्रत्यय हो सकते हैं अब यहां पर किस आ, आ, ये प्रत्यय मतलब भाव में होते हैं कर्ता में होते हैं कर्म में होते हैं यहां पर नहीं बता इस सूत्र में आगे बताएंगे इस सूत्र तो यही कहता है धातु मात्र से नौल और त्रिछ प्रत्यय होते हैं किस अर्थ में होते हैं यानी कर्ता को कहने के लिए होते हैं कर्म को कहने के लिए होते हैं ये नहीं बताया आगे बताएंगे कैसे होते हैं ये प्रत्यय इकट्ठा बता देंगे फिर वहां में समझा दूंगा किस प्रकार इसको समझना है यहाँ पर तो इतना ही समझना सूत्र का इतना ही अर्थ है धातु मात्र से नौल और कृच ये दो प्रत्यय होते हैं समझ में आ गई आगे कह रहे हैं से व ये प्रत्यय मतलब नहीं ऐसा कहीं प्रसंग होगा तो वहां पर भी हो जाएंगे यहां धातु मात्र से क्या नि? क्योंकि सूत्र कहता धातु मात्र से अगर लोक में ऐसे शब्द मिलते हो बज धातु के तो वहां पर हो जाएंगे नहीं मिलते तो नहीं होंगे जबरदस्ती तो नहीं है ना ये तो सामान्य सूत्र है इसको कहते हैं उपसर्ग सूत्र उत्सर्ग सूत्र सामान्य सूत्र धातु मात्र से होते हैं लेकिन मान लीजिएगा कोई एक उदाहरण दे रहा हूं कोई ऐसी धातु है इसका यह मतलब नहीं है धातु धातुपाठ में जितने धातु होंगे सब धातुओं के आगे आप नवल पीछो बन करके उसको शब्द बनाएंगे ऐसा नहीं होगा आप अपनी मर्जी से शब्द नहीं बना सकते ना जो संसार में जो पहले से शब्द हैं उनको देख के हम बनाएंगे अगर वो शब्द नहीं है तो वो नहीं बनाएंगे क्योंकि वो बना करके करोगे क्या उसका व्यवहार तो होता नहीं कोई समझेगा नहीं मेरी बात समझ रहे हैं आप नहीं पर ये कोई प्रक्रिया विशिष्ट होनी चाहिए ना नहीं विशिष्ट नहीं ये इस देखिएगा मैं ये कहूंगा ये साम, इसको सामान्य सूत्र कहते हैं देखिए मैं आपको कहता हूं सब लोग हवन में आए आए मैंने विधान किया आप ऋषि उद्यान आए हमारे या, या मैं यह कहूं अभी मैं हरिद्वार में हूं तो हरिद्वार में आप सब लोग आए आप एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस अब दस लोग हरिद्वार आए तो मैं आप कहा कि आप सभी हवन में आए मैंने विधान किया और आप जैसे किसी को मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं ये उदाहरण के लिए किसी को बुखार आया हुआ है बहुत ज्यादा तेज बुखार है ज्वेर है और वो नहीं आ रहा है तो वो उनके लिए स्पेशल विधान कर, करूंगा बाद में कि जिनको बुखार आया है वो ना है। वो बाद में लेकिन पहले तो यही विधान करू ना सबको हवन में आना है यही विधान करूंगा पहले इसको कहते सामान्य नियम फिर विशेष परिस्थिति में विशेष नियम करूंगा इसको अः पहले प्राप्ति कराना होता है फिर उसके बाद उसका अपवाद करना होता है जब आपने प्राप्ति नहीं करा है तो अपवाद कैसे होगा पहले प्राप्ति प्राप्ति दिखाना पड़ता है उसके बाद अपवाद दिखाना पड़ता है तो अपवाद नियम को कहते हैं सती नियमा ऐसा महाभास्य में आता है सिद्धे सती नियमो भवती हो पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा यानी पहले आपको प्राप्ति दिखाना होगा पहले प्राप्ति तो दिखाई नहीं और आप निषेध कर रहे हो नहीं जिनको बुखार आए वो ना आए निषेध तब करोगे ना जब पहले प्राप्ति दिखाओ तो प्राप्ति तो किसी सूत्र से दिखाया नहीं आपने और निषेध कर रहे हो आप ऐसा नहीं चल सकता पहले प्राप्ति दिखाई फिर निषेध करिए निषेध नहीं कर सकते मेरी बात समझ रहे हैं आप अवगतम भगवान परंतु तथा सेवायात्य नहीं निषेधम आपी नहीं, नहीं, नहीं चलते लग रहा है आपको एक बार आप प्रथम पढ़ेंगे ना अपने आप समझ में आएगा ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी अभी आप प्रवेश किया ना आपने तो आप पूरे सूत्रों को पूरी स्थिति को पूरी भाषा को आ, पूरे परिस्थिति को समझेंगे आप महाभाष्य तक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं हो सकता है इस तरह का सूत्र में और बहुत सारे दोष आएंगे उस तरह बनाने के लिए पूरे अष्टदयी के क्रम को बदलना पड़ेगा आपके अनुसार वो भी दिखाएंगे वहां पर आप महाभाष्य पढ़ेंगे जैसा प्रश्न कर रहे हो ना इसी तरह प्रश्न बहुत सारे करते हैं महाभाष्य पतंजलि आप ऐसा बना दो ऐसा बना देंगे तो ये समस्या आएगी ऐसा बनाएंगे तो ये समस्या आएगी ऐसा करेंगे तो पूरे अष्टदेह को बदलना पड़ेगा फिर सूत्रों में अक्षरों को बदलने पड़ेंगे बहुत सारी बातें वेट करना पड़ेगा अभी तो आपको इतने ही समझ के चलना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कर सकते हाँ जी ओम जी तो हम आगे बढ़ते हैं नायक शब्द है नयती नायक ले जाने वाला निय प्राप्त भूवादयो अदर्शनम भूवादर्शन नकार है धातु संजय करने कारण से धातु के अधिकार में अणल त्रिचौ धातु मात्र से नऊल और त्रिच ये दो प्रत्यय होते हैं हमको नायक को ध्यान में रख करके देखना है तो नायका में आ, नऊल और त्रिछ में कौन सा लेने से नायका बनता है वो भी हमको देखना पड़ता है तो यहां पर हम नवल प्रत्यय लेंगे त्रिछ को छोड़ देंगे यहां त्रिछ को नहीं जोड़ेंगे और नऊल को लेंगे जहां त्रिछ को जोड़ना पड़े वहां त्रिछ को भी जोड़ेंगे लेकिन अभी नवल प्रत्यय लेंगे इन दोनों में से एक प्रत्यय लेंगे नउुल क्योंकि हमारा उद्देश्य को ध्यान में रख करके ग्रहण करेंगे तो नऊल और त्रिछ तिच्च, त्रिछ से अलग बनता है शब्द जैसे नेता बनता है नेता नेता भी प्राप्ण धातु से नेता शब्द बनता है वहां त्रेंगे ले नेता में पर नायका में न तो ऐसा तो इसलिए यहां पर दो में से एक लेंगे अणल तो प्रत्ययपरश हम इन दोनों में से एक को लेकर के धातु के आगे बिठा देंगे लिख दीजिएगा नी और नउल आ, नीचे लिखा है आपने नवल प्रत्यय नी और नवल अब समस्या हमारे सामने आपने नी धातु से नवल प्रत्यय तो ले आए पर यहां कुछ आपने बताया नहीं है कि ये नवल प्रत्यय किसको कहने के लिए आया कर्ता को कहने के लिए कर्म को किसको कहने के लिए लाए तब हम अब यहां पर बताएंगे कि इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा इकट्ठा बता रहे हैं आप भी समझ लीजिएगा इकट्ठा यहां सूत्र आएगा कर्तरीकृत ये सूत्र है सूत्र निकालिए कर्तरीकृत तीन चार सड़सक सड़, तीन चार सड़सख सिक्सटी सड़, सेवन हां जी कर्तरीकृत यह सूत्र है और धातों की अनुवृत्ति आ रही है धातों की अनुवृत्ति आ रही है कर्तरी में सप्तमी भक्ति के एक वचन है और कृत जो है यह एक एक है कर्तरी कृत तो एक कहता है करता कारक में सूत्रार्थ बोलता हूं कर्तरी कर्तरी थी कर्ताकारक में कर्तरी कारके धातुमात् प्रत्यय कर्तरी कारके कर्ताक कारक में धातुमात्र से कृत् प्रत्यय होता है स्वामी जी जी आ, यहां धातु कहने से पर्याप्त होता था मात्रात् क्या विशेष अर्थ है कोई ऐसा अर्थ नहीं मतलब धातु कोई भी धातु मात्रात् धातु से पर्टिकुलर पॉइंट आउट नहीं करने इस धातु से होता है मातृशब्द जो है किसी भी धातु को कहने के लिए मातृशब्द का प्रयोग करते हैं केवल का अर्थ नहीं आता धातु से किसी भी धातु से कारक में कृत प्रत्यय होता है ये इस कार्क होता है हाँ जी आप में से रुचि जी रुचि जी बताइए कृत क्या है रुचि जी बताएंगी कृत क्या है? वो, वो, वो। है स्वामी जी नहीं कृत तो प्रत्यय है लेकिन कृत किसको कहते हैं कृत किस कहते हैं की परिभाषा कीजिए ना, ना जाना। नहीं जाना अवगम अवगम अवगमन वदतु हाँ सुशीला जी बताएंगी कृत किसे कहते हैं कृत की परिभाषा करिए सुशीला जी सुन रहे, हैं? बोड़ रहे हैं। जो धातु बनाने की जो धातु बनाने का मार्ग बताता है ना हाँ हाँ उसको कृत, नहीं, नहीं, नहीं। कृत अच्छा मैं पूछता हूँ रेनु जी बताएंगे कृत कृत कृत किसे कहते हैं स्वामी जी वो कृत करते है, दो सत्या क्या बोला आपने ठीक नहीं बोल रहे का उच्चारण ठीक से नहीं कर रहे हैं आप सही बोल रहे हैं लेकिन सूत्र का उच्चारण ठीक नहीं कर रहे आ, ग्रीदा टीं। ग्रीदा टीं। ये कहता है तिंग भिन्ना प्रतिगम वर्जित्वाजित्वा धातु अधिकारे ये प्रत्यय ते कृत संजका भवन तिंग को छोड़ करके धातु के अधिकार में जो प्रत्यय आते हैं उन सबको कृत कहते हैं ये कृत की परिभाषा है आपने पढ़ी है सबने भागा सूत्र में क्रिदिंग ये सूत्र है कृत की परिभाषा बताए क्रीडाति कृत संजका भवन तिंग से भिन्न प्रत्यय कृतसंजक होते हैं तो धातु के अधिकार में तिंग प्रत्ययों को छोड़ करके जितने भी प्रत्यय सब कृत कहलाते हैं अब वो सारे कृत प्रत्यय हां राजे जी समझना यहां पर वो सारे कृत प्रत्यय करता कारक में होते हैं क्योंकि यहां कर्तरी कृत कहा है तो यह कहता है कर्ताकारक में कृत प्रत्यय होते हैं तो कृत प्रत्यय कर्ताकारक में होते हैं तो आप मेरे से प्रश्न झट कर सकते हैं कि भाव घत्य भी तो कृत है वो तो भाव में हुआ वो कर्ता में तो नहीं हुआ यह प्रश्न कर सकते मेरे से राजेश मेरी बात को ओम आ, तो सूत्र कहता है, आ, सभी लोग समझ लीजिएगा जो मैं कहना चाहता हूं सूत्र ये सूत्र है सामान्य सूत्र और व्याकरण में सामान्य सूत्र कहते हैं उत्सर्ग उत्सर्ग उत्सर्ग, उत्सर्ग, उत्सर्ग यानी सामान्य सूत्र सामान्य विधायक सूत्रम वर्तते अभिप्राय संस्कृत संस्कृत व्याकरण उत्सर्ग सूत्र कथय उत्सर्ग सूत्र उत्सर्ग सूत्र यानी सामान्य सूत्र कृत प्रत्य कर्तरी कारके बैठे कृत प्रत्यय कर्ता कारक में होते हैं। ये सामान्य नियम है और जहां कहीं विशेष नियम आएगा वो फिर वो कर्ता में नहीं होगा घए प्रत्यय जो कर्ता है भाव में वो अपन सूत्र ऐसे और भी हैं केवल वो भावे वाला सूत्र नहीं है और भी बहुत सारे अपवाद सूत्र हैं यानी सामान्य नियम व्यापक होता है अपवाद सूत्र इन्हें गिने होते मैंने बहुत इसलिए बोला है कई सूत्र हैं वो कई को देख के बहुत नहीं समझना बहुत का मतलब है यहाँ असंख्य शब्द बनेंगे कर्ता कारक में कृत प्रत्यय जो होते हैं वो असंख्य बनेंगे पर जो अपवाद है वो असंख्य नहीं होते वो सीमित होते हैं तो अपवाद सूत्र बाद में आएंगे तो कहीं भाव में कहेंगे कहीं कर्म में कहेंगे कहीं करण में कहेंगे कई अधिकरण में कहेंगे कई संबंध को लेकर के कहेंगे पर वो बहुत कम होते हैं ओम भगवंत आगे प्रथम तो मूल सूत्र आगछति तदनंतरम अपवाद सूत्र आगछित एवं नियम ये भी आपको आगे जाकर के समझेंगे आप कहीं कहीं जो है अपवाद पहले आते हैं और उत्सर्ग बाद में आते हैं और कहीं उत्सर्ग पहले आते हैं अपवाद बाद में आते हैं। इस, इसका भी विशिष्ट विधान है ऐसा क्यों होता है ये अभी आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये द्वितीय और द्वितीय में कुछ समझ पाएंगे और महाभास्य में सबसे ज्यादा समझ पाएंगे इसलिए इसको केवल अध्यापक की बात को आ, सुन करके मान करके चलना पड़ेगा नहीं तो सारी बातें नहीं समझ पाएंगे अभी क्योंकि वो बहुत सारा बहुत कुछ समझना पड़ता है तब जाकर के ये बात समझ में आएगी राजेश जीवनम तो हाँ जी हाँ जी अब तो अध्यापक वचनम पर चलना पड़ेगा आ, मैं कह रहा था दो प्रकार की स्थितियां आती है कहीं उसके बाद अपवाद सूत्र ये भी होता है पहले अपवाद होते हैं, फिर बाद में उत्सर्ग सूत्र होते हैं ऐसा क्यों होते हैं उसका अपना अलग अलग गणित है वो बाद में आप समझ लीजिएगा आप बीच में कोई कह रहे थे क्या नहीं वो तो हाँ आप वो तो मैंने आ, अर्थ बताया अपने अपने ढंग से भी कर, तिंगम वर्जित्व धा धातु दा, दा, धातुवाधिक धातुमात्रात्को कहते हैं तिंगम वर्जित्व धात्वाधिकारे ये प्रत्यय भवंती कर्तरी कार के भवन ऐसा भी सूत्रार्थ कर सकते हो सूत्रार्थ को जो है जब आपको संस्कृत आती है तो अनेक प्रकार से आप अपने आप बना सकते सूत्रार्थ को वो अर्थ सही निकलना चाहिए दूसरा अर्थ मैं कर रहा हूं तिंग भिन्न प्रत्यया करतरी भवंती भिन्न प्रत्य करतरी कार भी आप अर्थ कर सकते तिंग को छोड़ करके बाकी जो प्रत्यय है करता कारक में होते धातु के अधिकार में वो तो अंतरनीत हैं तिंग भिन्न प्रत्यय धातु अधिकारिन्न प्रत्य कर प्रत्यय धातु के अधिकार में तिंग भिन्न प्रत्यय करता कारक में होते हैं यह तिंगम वर्जयित्व तिंग को छोड़ करके यानी तिंग में अठारह प्रत्यय है इन अठारह प्रत्ययों को छोड़ करके धातु का अधिकार में जो भी प्रत्यय है कर्ता कारक में होते हैं। ऐसा इसका अर्थ होगा तो फिर अपवाद जहां जहां जैसे जैसे अपवाद आएंगे फिर उन अपवादों को छोड़ देंगे बाकी कर्ता में हो जाएंगे ऐसा तो यहाँ अब ये जो नवल त्रिछो है तो यहाँ जो हमने नवल प्रत्यय लाया है नायका ने कर्ता कारक में आया इसलिए नए तीतिथि इसका निष्पन्न निष्पत्ति करेंगे इसको निष्पत्ति कह सकते हैं इसको व्युत्पत्ति कह सकते हैं व्युत्पत्ति यानी किस तरह अर्थ देता है किस तरह अर्थ देता है इस इस प्रक्रिया को निष्पत्ति कहते हैं व्युत्पत्ति कहते हैं या मोटी भाषा में ये कह सकते हैं परिभाषा भी कह सकते हैं आप तो नए तीति नायिका तो ये जो अर्थ इसलिए किया है क्योंकि यह प्रत्येक कर्ता का में तो कर्ता को ध्यान में रख करके व्युत्पत्ति बनानी पड़ती यानी इसको निर्वचन भी कह सकते आप निर्वचन और ज्यादा निर्वचन कह सकते हैं निरुक्ति कह सकते हैं बहुत सारे शब्द इसके लिए निरुक्ति निर्वचन व्युत्पत्ति परिभाषा ऐसे कई शब्दों से इसको बोलते हैं तो इसका जो निर्वचन है वो अर्थ को ध्यान में रख करके किया जाता है मैंने कर्ता को ध्यान में रखकर के निर्वचन किया है नयती नायिका ऐसा तो हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नौल प्रत्यय जो है ये कर्ता कारक में आया है तो ये बात समझना है अगर आपसे कोई पूछते नायका में किस कारक में प्रत्यय आया है कोई आपसे प्रश्न कर सकता है जो वैयाकरण पता लगा कि आपने व्या व्याकरण पढ़ा है आपने प्रथमावृत्ति पढ़ी है आप भी वैयाकरण है तो आपकी परीक्षा लेने के लिए अलग अलग ढंग से आपकी परीक्षा ली जा सकती है कोई भी ले सकता है कोई पूछेगा नायका किस कारक में आया है नायका में प्रत्यय तो आप कहेंगे कर्ता कारक में आया इतने से वो समझ जाएगा कि आप जानते हैं फिर आगे वो प्रश्न कर सकता है आ, बोल तो रहा है तो थोड़ा इनको खुरेद करके समझ लो वास्तव में ये वैसे बोल रहा है सुनी सुनी बात है, या कुछ जानता है तो फिर वो और खुदेदता है कैसे आया जी कर्ता कारक में तो अब फिर कहेंगे कर्तरीकृत कर्तरीकृत फिर सूत्र बोलेंगे आप क्योंकि कृत प्रत्यय जो है कर्ताकारक में आते हैं फिर वो और खुरेदेगा आपको आपकी और परीक्षा करेगा ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता कृत प्रत्ययकर्ता में आते हो भाव में भी आते हैं कर्म में भी आते हैं तो कहते होता अपवाद है उत्सर्ग तो यही कहता है आ, जब ये सारी बातें आप कहोगे तो उसको पक्का पता लग जाएगा ये सामान्य नहीं ये जानता है व्याकरण तब उनको पता लगेगा आप जानते हैं इस तरह तो समझ में आना है समझ में आने के लिए प्रारंभ से इन बातों को समझते हुए जाना है वैसे इस तरह का पढ़ाने वाले बहुत कम लोग इस तरह का बोलते हैं क्योंकि हमारे जो गुरु जी हमको जिस तरह पढ़ा है उसी तरह आपको बता रहा हूं मैंने कई लोगों से पढ़ा है व्याकरण ऐसा नहीं है तो सब लोग ऐसा नहीं बताते जैसा मैं आपके सामने बता रहा हूं ये ये इसका जो श्रेय है ये हमारे गुरु को जाता है हमारे गुरु इसी तरह पढ़ाते हैं और मैं इस बात को समझता हूं कि बहुत पढ़ाने वाले होते हैं जैसा हमारे गुरुजी जी पढ़ाते हैं ऐसे पढ़ाने वाले को मैंने नहीं देखा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो इसी तरह पढ़ाते हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूं तो ये सारी बातें शुरू से अगर समझते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छी गति बन सकती व्याकरण में तो हम आगे बढ़ेंगे कर्तरीकृत यह हो गया तो नवल प्रत्यय आया है नवल प्रत्यय को देखते ही आपको दिखाई दे रहा है कि यहां लकार जो है हलंत है तो हलंत्यम सूत्र आएगा तस्वीर लोपा दर्शनम लो का और नवल में यहां पर एक नकार भी आया नकार भी आप देख रहे हैं ना नवल प्रत्यय में आग, उसमें आ उसमें देखिएगा अपने स्क्रीन पर देखिएगा नवल में ल हलंत्यम से लोप हो जाएगा और अब अगला सूत्र आ रहा है चुटू चुटू सूत्र आ रहा है चुटू पुस्तक निकालिए तीसरा पाद पहला अध्याय का तीसरा पाद पहले अध्याय का तीसरा पद निकालिए चुटू सूत्र सातवां सूत्र और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है उपदेश और इत दूसरे सूत्र में उपदेशे और इत की अनुवृत्ति आ रही है फिर उसके बाद में आदि शब्द की अनुवृत्ति आ रही है पांचवे सूत्र में जो आदि है उसकी अनुवृत्ति आ रही है और शह प्रत्यय में प्रत्ययस्य की अनुवृत्ति आ रही है देखिएगा उपदेश इत की अनुवृत्ति आदि शब्द की अनुवृत्ति और प्रत्ययस्य की अनुवृत्ति सूत्र देख रहे हैं आप पुस्तक में अष्टाध्याय सूत्र अष्टाध्याय में सूत्र देखिएगा जी तो मेरे सामने अष्टाध्यायी है और आप भी अपने सामने अष्टाध्याय रखिएगा उपदेश की अनुवृत्ति आदि की अनुवृत्ति प्रत्यय से अनुवृत्ति अब सूत्रार्थ होगा उपदेशे, उपदेश हाँ जी बोलिए स्वता सूत्रयुडवाे भी तो, तो बताओंगा, बताओंगा, चिंता मत मेरे ध्यान में है। जी, आ, जी।, जी, जी। में भी टवर्क उपदेश किया है है ना टू उससे नहीं होता जी। से ही करना है। जी नकार जी जी आदि, री भी हो सकते ना, आदि जो इ, और, तवर्ग और जी जी जी जी, ना? जी जी वो उस, उसमें होता है लेकिन चुटू में भी पड़ा है ना तो हम चुटू को देखेंगे चुटू को देखेंगे आपकी बात सही है कि वहाँ भी टू पड़ा है यहाँ पर स्वामी जी तरह केवलम टू डू के वर्गम वो ना चती थी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ना आ, ये ऐसा है दोनों में जो अंतर है वो अभी मैं बता रहा हूं आ, क्या नाम है ये जो आदि टुडवा जो है ना आदिर टुडवा में यह है कि उपदेश में आ, उपदेश में अच्छा यह उपदेश में है ना हाँ उपदेश में आदि में वर्तमान यकार टकार और डकार केवल वर्णों की संजय करता है लेकिन उकार उसमें जुड़ा हुआ है ना उड़ा है वो वो उकार जो है उच्चारणार्थ है उकार जो है वहा उच्चारणार्थ है वो वर्ग को बताने के लिए नहीं आया है अच्छा हाँ जी और उच्चारणार्थ का मतलब यह है, यूं समझ लीजिएगा वो सीधा सीधा टू शब्द है जैसे आ, मैं बताता हूं धातु टू वे प्री धातु है टू वे प्री पूरे टू का इत संजय होता है टू पूरा शब्द है टकार उकार सहित वहां लोप होता है टू शब्द डुक्रिय करने भी है बहुत सारी धातु हैं टूवे प्री है डुक्रिय करने हैं ऐसे बहुत सारी धातु हैं जिसमें पूरे टू है तो ये आदिवा कहता है उपदेश में आदि उपदेश के आदि में वर्तमान सूत्र का होगा उपदेश में आ, उपदेश के आदि में वर्तमान ई टू और दू इन अक्षरों की संज्ञा होती है यानी यकार या, में जो इकार है इकार सहित यहां ई और टू पूरे टू की और पूरे डू की इतंजय होती है वहां केवल वर्ण लिया है और यहां चुटू में जो है यह वर्ग वर्ग को लिया है समझ रहे मेरी बात को राम अवगत हाँ जी अब हम चलते हैं आइए क्या नाम है चुटू सूत्र में चुटू सूत्र में ये चुटू जो है यह प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है समझ रहे चुटू में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है और सूत्र का अर्थ होगा उपदेश में उपदेश में प्रत्यय के आदि देखिये उपदेश में प्रत्यय के आदि चवर्ग और टवर्ग का नाम इत होता है यूं कहिए उपदेश प्रत्यय से आदि ही चवर्गस टवर्गस्या इत संज्ञा बहती उपदेश में प्रत्यय के आदि चवर्ग और तवर्ग की इत संज्ञा होती है यह हिंदी में अर्थ हो गया समझ में आ रहा है जी सबको उपदेश में प्रत्यय के आदि उपदेश में प्रत्यय के आदि चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा होती है यह है छुटु सूत्रकार अब यहां पर देखिए नउुल में लकार का तो अलंत्यम से इत संज्ञा कर दिया और नकार है नकार जो है टवर्ग में आता है टा तो नकार की संज्ञा हो जाएगी चुटू सूत्र से और दस्यलोपा दर्शनम लोपा हो गया तो अभी श्रद्धा जी ने एक बात कही थी कि स्वतंत्र करता आ रहा है वो तो ठीक है तो आ, जैसे कि अनुनासिक किसे कहते हैं तो उपदेशे मुख नासिका वचनोन्नाशिका उसी प्रकार या कर्ता को मैंने इसलिए नहीं बताया तो अक्सर कर्ता समझते हैं इसलिए नहीं बताया लेकिन बता भी सकते हैं बताना भी चाहिए प्रारंभ स्थिति चल रही है तो कर्ता कारक में यह नवल प्रत्यय आया तो प्रश्न आएगा कर्ता किसे कहते हैं तो स्वतंत्र कर्ता ये सबको बता रखा है स्वतंत्र कर्ता यह सूत्र है आप अष्टाध्याय निकाल करके भी देख सकते हैं चौथा पाद निकालिए पहले अध्याय के चौथा पाद और चौवनवा सूत्र स्वतंत्र कर्ता अष्टाध्याय सामने रखिए हर समय अपने सामने रखिएगा आप परिशिष्ट में देखे या ना देखे इतना मान्य नहीं रखता अष्टाध्याय देखना मान्य रखता है याद रखिएगा मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं परिशिष्ट मत देखिए देखिएगा लेकिन अष्टाध्याय को सामने रखिएगा चौथा पाद का चौवनवा सूत्र देखिएगा स्वतंत्र कर्ता और इस सूत्र में अनुवृत्ति आ रही है कारके तेईसवां सूत्र है ट्वेंटी थ्री सूत्र को देखिए कारके इस कारके की अनुवृत्ति आगे जाएगी तो स्वतंत्र कर्ता ये कहता है कर्ताक स्वतंत्र होता है कर्ता कारक स्वतंत्रो कस्िया क्रिया कर्ता कारक स्वतंत्रो क्रियाक में, कर्म करने में, क्रिया करने का मतलब कर्म करने में कर्म करने में करताकारक स्वतंत्र होता है ये सूत्रकार तरह कर, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा करतुम अकर्तुम को छोड़ दीजिएगा करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम तीनों को भी जोड़ सकते हो करने में ना करने में गलत करने में स्वतंत्र है मेरी मर्जी में काम ही नहीं करूंगा ऐसा भी कोई बोल सकता है मेरी मर्जी में काम करूंगा ऐसा भी बोल सकता है, है कोई कह मेरी मर्जी में गलत करूंगा स्वतंत्र है तो कर तुम अन्यथा कर तुम करता स्वतंत्रो भवती यह विस्तार से आप लिख सकते हैं नहीं तो इतना आप लिखिएगा समझ सकते हैं करता कारक स्वतंत्रो भवती अब यहां पर आप में से कोई प्रश्न भी कर सकते हैं कि कारके में तो सप्तम विभक्ति है और यहाँ कर्ता में प्रथमा विभक्ति है तो ये इसको कहते हैं विभक्ति विपरिणाम सूत्र के अनुसार हम विभक्ति को बदल भी सकते हैं जिस विभक्ति का निर्देश किया है उस विभक्ति को हम यहां सूत्रार्थ को करते समय वो विभक्ति परिणाम कहते हैं यानी विभक्ति को बदलते प्रथमा विभक्ति में तो स्वतंत्र कर्ता कारक स्वतंत्रो भवती कर्ताकार स्वतंत्र होता है कारके को हमने प्रथमा विभक्ति में बदल दिया है तो कर्ता कारक स्वतंत्रो भवती अपनी मर्जी से नहीं बना सकते वहां वैसा अर्थ निकलना चाहिए कोई गलत नहीं होना चाहिए कोई कहे हमने इसको और किसी विभक्ति में बदल दूंगा नहीं बदल सकते वो नियमों के अनुसार ही बदलना पड़ता है ये भी आप मांभाष्य पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा हा जी कारक प्रकरण करता स्वतंत्री हाँ ऐसा भी करता करता थी कारक। थी। आ, ऐसा भी कर सकते हो लेकिन इसमें बदलने में कोई दिक्कत नहीं है वो सीधा सीधा करता कारक स्वतंत्र होती क्योंकि आ, कारक प्रकरण ये तो आप बोल सकते हैं तो इसको कहते हैं भावानुवाद जो आपने अर्थ किया है ना दो प्रकार से अर्थ होता है सूत्रों का एक होता, एक होता है भावानुवाद एक होता है अर्थानुवाद अर्थानुवाद तो यह है कर्ता कारका स्वतंत्र भ॥वति यह अर्थानुवाद है अर्थ के अनुसार और भावानुवाद तो यह है कर्ता कारक प्रकरण में कर्ता स्वतंत्र होता है तो कर्ता जो है कर्ता का जो आ, आ, कर्ता क्या है कारक है तो कारक जो है विशेषण कारक को विशेषण बना सकते हैं विशेष बना सकते और महाभाष्यकार कहते हैं विशेषण और विशेष जो है ये कामचार है विशेष विशेषण विशेषम कामचार विशेषण और विशेष का, कामचार का मतलब है हम मर, अपनी मर्जी से बदल सकते हैं अर्थ को देख करके विशेष को विशेषण बना सकते हैं और विशेषण को विशेष बना सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया महाभाष्य में बताई गई है तो तो ये कर्ता का जो है ये विशेष है या विशेषण है जो भी कह सकते हैं इसलिए वहां समानाधिकरण रखना है मुख्य रूप से समानाधिकरण कहीं कहीं वेधिकरण भी रखते हैं समानाधिकरण का मतलब है आ, समान विभक्ति विशेषण और विशेष में समान विभक्ति होती है ये सामान्य नियम है और कहीं कहीं आ, अपवाद रूप में वैधिकरण भी होता है तो वो भी आपको धीरे धीरे आगे समझाएंगे समानाधिकरण और वेदिकरण किस तरह होता है हाँ जी हम चले आगे बढ़े जी वेरण मतलब विभक्ति समान विभक्ति को कहते हैं समानाधिकरण समान है आधार जिनका जिन विभक्तियों का एक तो वहां जिस अर्थ को हम बताना चाह रहे हैं उनका जो उसको बताने वाले विशेषण विशेष नशेषण विशेष नाम कामचार कामचार ने कहा कामचार विशेषण विशेषम कामचारो भवती इसका अर्थ है विशेषण और विशेष जो है यथेष्ट आप बदल सकते हो इसका यह अर्थ होता है यानी किसी को भी आप विशेष को विशेषण बना सकते हो और विशेषण को विशेष बना सकते हो विशेष को विशेषण और विशेषण को विशेष यह अपनी मर्जी से कमला अपनी मर्जी से इसको बदल सकते हो अर्थानुवाद भाव अनुवाद अर्थानुवाद अर्थ के अनुसार अ, कथन करना मतलब जैसा अर्थ है वैसे ही विभक्ति आदि लगा के चलाना मतलब जैसा अर्थ है उस अर्थ के अनुसार विभक्तियां लगाना अर्थ के अनुसार समास बना समास बनाना अर्थ के अनुसार वाक्य वा, वाक्य का निर्माण करना बहुत सारे अर्थ होते हैं इसके या तो विभक्ति को लेकर के मैं अर्थानुवाद भावानुवाद का प्रयोग किया है अर्थ के अनुसार विभक्तियों को लगाना कई अर्थ के अनुसार समास बनाना कई अर्थ अनुसार वाक्य बनाना यह है अर्थानुवाद कहते हैं और भावानुवाद का अर्थ होता है अर्थ तो कुछ और प्रकार का है लेकिन हम उसको भाव में यानी मोटे तौर पर भावानुवाद का मतलब मोटे तौर पर उसका अर्थ करते हैं अर्थ बताते हाँ जी धन्यवाद हाँ जी तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर हम यहां तक पहुंच गए हैं ऋणी और नौल प्रत्यय का अलंत्यम से और चुटू से इस करके लोप कर दिया तो नी और हमारे सामने वू है नौल प्रत्यय का वह है अब यहां पर हमको आगे ऊ को बदलना है नायका बदल करना है उसके लिए हमको अंग संज्ञा करनी है अब नी और वो है यह स्थिति है लिखिएगा नी और वू अंग संजा करना है हां जी अंग संज्ञा करना है तो सुशीला जी बताएंगे अंग संज्ञा किस सूत्र से करेंगे सुशीला जी है स्वामी जी अतोपाय से अंग ना नहीं अंग नहीं वो अतोपाया तो, तो वृद्धि करने वाला सूत्र हाँ जी ऊ को एचवा नहीं नहीं आप तो आप ये बता रहे है एचओ एव तो संधि करने वाला सूत्र जी और अत उपधा वृद्धि करने वाला सूत्र है हमको अंगस अंगस्य से अंग से तो ये कहता है जिसको आपने अंग संज्ञा की है अब उस अंग संज्ञा के अधिकार में आए काम होंगे ऐसा आ, और थोड़ा ट्राई करिए आप आ, सोच रहे हैं अच्छी बात है अंग संज्ञा किस सूत्र से करेंगे थी। थी। हाँ मैं पूछूलो अंत पूर्व उपधा से वो तो आ, अलो अंत्यापद उपधा किस कहते हैं, किसको कहते हैं उसको बताने वाला सूत्र है माता सुदेश जी बताएंगी अंग संज्ञा किससे करेंगे बिना देख के बताना बिना देखे विधि विधि विधि तस्मा कुछ ऐसे ही था आपने पढ़ाई विधि क्योंकि आपको सूत्र याद नहीं इसलिए आप समझ तो रहे मेरी बात को प्रश्न को समझना माता जी ने प्रश्न समझा है लेकिन वो सूत्र याद ना होने कारण से बोल नहीं पा रही है माता का प्रयास अच्छा है सुशीला जी और प्रयास करिए अब अब तो आपको हिंट्स मिल गए आप बता सकते हो आपको मार्ग मिल गया सुशीला जी चलिए रेणु जी बताइए ङ्गम प्रत्यङ्गम यस्मात् प्रत्ययविधि तदादि अस्माको बता सके सूत्रकार जी हाँ स्वामी जी बिना देखिए हाँ जी जी स्वामी जी जी जिस सूत्र में ये, ये जिसमें जिस जिस आज, आज कैसे करें? जी। ये जिसके जिस आ, में? आ, देखिये थोड़ा जल्दी मत करिएगा का अर्थ होता है से तो ये मतलब जिस से ऐसा अर्थ निकल जिस से प्रत्यय विधि प्रत्यय विधि में समास देख लीजिएगा प्रत्यय से विधि प्रत्यय विधि प्रत्यय प्रत्य विधि अर्थ होगा प्रत, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता, जाता है, है उसमें जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है तो उसका जिससे हमने प्रत्यय का विधान किया है तो आप, आप उदाहरण में देखिए उसमें सुनिए सुनिए आगे मत पहुंचिएगा आगे मत पहुंचिए जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है तो हमने किससे प्रत्येक का विधान किया उदाहरण में देखेंगे तो आपको दिखेगा नी धातु है प्रत्य विधान कि मेले भारेगा आगे जो है सरलता यस्मात् प्रत्य विधि है ना। तो प्रत्य विधान किया जाता है तो उदाहरण में देखिएगा हमने नी से प्रत्येक का विधान किया है को तो यस्मात का अर्थ होगा धातु है ये क्योंकि नी जो है ये धातु हमारे सामने उदाहरण तो ये प्रत्येक विधि प्रत्येक विधान किया जाता है तो हमने प्रत्येक विधान किससे किया तो उदाहरण में दिखाई देगा आपको निधातु से हमने प्रत्येक का विधान किया है धातु के अधिकार में तो ये क्या हुआ धातु है तो यशमात का मतलब हो गया धातु से जिस धातु से प्रत्यय का विधान किया है तो हमने यहां पर धातु प्रत्येक विधान कर दिया नवुल प्रत्यय उस प्रत्यय के जिस प्रत्यय का हमने विधान किया है प्रत्यय उस प्रत्यय के परे रहते तदादी उस प्रत्यय का जो आदि है उस नी की अंग संज्ञात होती है यह मैं आप लोगों के अनुसार अर्थ बताया हूं ऐसा आप समझ सकते जैसा मैं बता रहा हूं प्रत्यय विधि जिससे प्रत्यय का विधान किया है तो हमने किससे किया है नी धातु से प्रत्यय का विधान किया है नवल का तो नवल प्रत्यय हमारे सामने नि धातु है तो यशमात का मतलब यहां हो रहा है धातु हो धातु अर्थ निकल रहा है क्योंकि धातु से हमने किया है तो यशमात का मतलब हो गया धातु तो जिस धातु से हमने प्रत्यय का विधान किया है ऐसे उस प्रत्यय के परे रहते, थे तदादि उस प्रत्यय का जो आदि है प्रत्येक के आदि में कौन है नी है तो उस नी की अंग संज्ञा होती सुशीला जी समझ में आ रहा है जी स्वामी जी समझ में आया हाँ जी तो प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंग हम हमने धातु संज्ञा कर दी अंग संजय कर दी अंग संजय कर दिया तो अब अंग संजय करते ही अंगस्या अब अंग का अधिकार चलेगा अब अंग का अधिकार जो है यह जाएगा सातवें अध्याय तक समाप्ति तक तो अंगस्य के, के अधिकार में सूत्र आएगा हाँ जी अंगस् के अधिकार में सूत्र आएगा सूत्र अष्टाध्याय खो सातवें अध्याय का पहला पाद और पहला सूत्र सातवें अध्याय का पहला पाद और पहला सूत्र दिखाइए निकालिए युवोर अनाको यह सूत्र है अंग से क्युवृत्ति आ रही है देख रहे हैं ना आप लोग अब ये युवो अनाको दोनों को अलग करेंगे तो युवो हो अनाको ऐसे विग्रह बनेगा विग्रह वाक्य युवो हो देखिये यूओ हो ये देखने से छठी विभक्ति छठी विभक्ति का द्विवचन दिखता है पर यह छठी विभक्ति का द्विवचन नहीं है ये विशेष नियम है पर इसको मैं विस्तार से अभी समय नहीं है नहीं बताऊंगा लेकिन कल जरूर बताऊंगा अगर आप समझ सकते हैं तो अगर नहीं समझ सकते हैं तो जब यह सूत्र आएगा वहां बता दूंगा नहीं नहीं बताइए समझिए तो थोड़ा अभी तो समय नहीं है इतना यहां समझना है मैं इस, इसको अलग कर रहा हूं युवो अनाको ऐसा है तो युवो जो है यहां पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन है नहीं प्रथमा विभक्ति का क्या होना चाहिए प्रथमा विभक्ति है प्रथमा विभक्ति का अंग के अधिकार में यू और वो इन दोनों को अन और अक आदेश होते हैं है तो प्रथम विभक्ति का ये और यू, को।, है ना? आ, यू को नहीं नहीं प्रथमा विभक्ति नहीं मैंने गलत बोला छठी विभक्ति का एक वचन है द्विवचन दिप है द्विवचन दिक्का है लेकिन आ, एक वचन युवो हो छठी विभक्ति का एक वचन प्रथम विभक्ति नहीं छठी विभक्ति का एक वचन और दिखता है हमको युवो ये छठी विभक्ति का दिवचन दिखता है लेकिन प्रथम सृष्टि छ एक छिखता है, है छ दो यदि पदच्छेद करेंगे तो युवा युवो हो राज दीजिएगा युव शब्द है, यू यू यू यू शब्द है मूल शब्देष और और करके यहां पर आ, आ, यू -वु जो है जो यू युवा उच्च करके एक कर दिया है और एक करके यहाँ पर नपुंसक लिंग में प्रथमा बना दिया है एक वचन में युवोह बनता है ओम स्वामी जी तो इसके रूप किसकी तरह चलेंगे नहीं ये किसकी तरह चलेंगे ऐसा मत पूछिएगा बस इतना समझ लिया युव ये अः आ, एक अलग ही प्रयोग है यूवो हो आ, वैसे उकारांत वाला जो गुरु का रूप चलता है ना गुरु का रूप गुरु चलता है ऐसे युवो हो, ऐसा चलेगा ठीक है धन्यवाद कहीं कहीं क्या होता है वो केवल दिखाने के लिए करते हैं ये इनके रूप सबके नहीं चलते केवल यहां अर्थ करने के लिए रूप चला उतने मात्र के लिए रूप चलाते हैं अर्थ करने मात्र के लिए रूप चलाते हैं ऐसे इन सबका नहीं चलता है जहां जैसा अर्थ निकलना उस तरह का वैसा अर्थ निकाल करके वैसा रूप बना देते कहीं वह छटी छे, विभक्ति का दिखा है आगे जाके उसके रूप चलाना कोई जरूरी नहीं होता है उतने मात्र के लिए रूप चलाते हैं जहां जैसी आवश्यकता है तो यहां युवा छह एक है और अनाको एक दो है तो सूत्र अर्थ होगा अंग से अधिकार आ रहा है अंग के अंग के यू और व को अन और अक आदेश होते हैं मैंने अर्थ बताया अंग के अंग से क्या है अंग के यू और व को अन और अक आदेश होते हैं यह सूत्रार्थ है अंग ऐसा संस्कृत में अर्थ होगा अंगो ये सूत्र अर्थ है संस्कृत में और थोड़ा विस्तार से बताऊंगा तो ये होगा अंगस्य हो इत्यस्य स्थाने अंगस्य स्थाने अको भवत यह इसका सूत्रिक अर्थ होगा मैंने अर्थ जो है ये आ, संक्षेप करके जानबूझ करके अर्थ बताया है अंगस्य अंगस्य यू वु स्थाने अंगस्य यु स्थाने वो स्थाने वैसा भी कर सकते हैं यह युव स्थाने फिर वह नहीं जोड़ेंगे वहां पर अंगस से युवो युवस्थाने ऐसा नहीं करिएगा युवो स्थाने, स्थाने। अंगे संक्षेप कर दिया है ताकि आगे इसको इसी को समझना है या एक और विशेष सूत्र लगा करके इसको समझना है फिर इस सूत्र का अर्थ बताऊंगा दोबारा सूत्र का अर्थ बदलेगा जीको अनाक अनाको, अनाको। जी जी स्थानीय मैंने अलग अलग करके बताया ऐसा। तो मिलाएंगे तो अनाक हां जी तो सूत्रकार हिंदी में यह होगा अंग के यु और वू को अन और अक आदेश होते हैं यह सूत्रकार हिंदी में होगा अंग के यू और वह को अन और अक आदेश होते हैं अब हमारे सामने दो बातें हैं अच्छा समय बहुत हो रहा है आ, इसी को बता करके मैं विराम की ओर बढ़ूंगा अब देखिएगा यहां पर अंग के यू और तो अंग में यू और वू दो है सूत्र में और आदेश होने वाले भी दो यानि यू के स्थान में वो के स्थान में आदेश होने वाले दो है यानी इधर दो है उधर दो है यानी स्थानी इसको कहेंगे स्थानीय दो है और आदेश दो है स्थान में होने वाले को स्थानीय कहेंगे जिसके स्थान में हो रहा है ना उसको स्थानीय कहेंगे यू है स्थानीय जिसके स्थान में हो रहा है उसको स्थानीय कहते तो यू और वो ये स्थानीय है और आदेश कहते हैं जो हो रहे हैं उनके स्थान में उनको आदेश कहते हैं स्थानी दो है और आदेश दो है अब प्रश्न ये उठेगा यू यू के स्थान में अक होगा या यू के स्थान में अनुगा वू के स्थान में आ, अनु होगा या अकू होगा कैसे निर्धारण करेंगे नहीं नहीं यहां बताया नहीं ना सूत्र में नहीं बताया सूत्र में यह नहीं एगा किसके स्थान में कौन होगा केवल यह बताया यू और वह के स्थान में अन अक होते हैं ये सूत्र के इतना है। यू और वे अन और अक आदेश होते हैं इतना ही बताया आप कहेंगे आ, इस यू के स्थान में अन कर दो वो के स्थान में अक कर दो कैसे करेंगे कोई नियम तो नहीं बताया आप कहेंगे नहीं क्योंकि क्रम से हम कर लेंगे यू पहले हैं और वो बाद में ऐसे आदेश होने वाले भी हैं भी अन है और अखबार बाद में तो कोई कह सकता है भले वो बाद में पहले हम तो ऐसा करेंगे तो उसका उत्तर हम नहीं दे सकेंगे तो उसके लिए हमको परिभाषा लानी पड़ेगी यहाँ पर एक परिभाषा सूत्र आएगा इसको परिभाषा सूत्र कहता है जहां ऐसी परिस्थिति आती है जहां आप निर्णय नहीं कर सकते किसके स्थान में कौन हो जाए सूत्र ने नहीं बताया अगर सूत्र ने बताया होता तो कोई समस्या नहीं आएगी लेकिन सूत्र ने तो बताया नहीं किसके स्थान में कौन हो क्योंकि यहां पर स्थानीय दो है और आदेश दो है दोनों और बोला नहीं है, विधान में नहीं बोला है, तो, तुम इसके जगह हो तुम इसके जगह हो ऐसा विधान करने वाले ने नहीं बताया तो दोनों लड़ने लगे आना और तब नियम बांधने वाला सूत्र आएगा परिवेश सूत्र आएगा ओके था यथा संख्य मनुदेश समान सूत्र समान हाँ जी यथासख्य मनुदेश समान यह सूत्री पहले अध्याय के तीसरा पांच थोड़ा सा सूत्र का नंबर बताते बता रहा बता हूं मैं यथासख्य मनुदेश समान एक तीन दस एक तीन दस है यथा संख्यमेश समान इसको परिभाषा सूत्र कहते हैं यह परिभाषित करता है अपनी मनमर्जी से नहीं हो सकते हो मैं नियम करता हूं कैसे होना है आप लोगों को तो यह परिभाषा सूत्र कहता है यथासख्यम यथासख्यम का मतलब है संख्या अनतिक्रम्य जब इसका हम निर्वचन करेंगे ना यथासख्यम को ये समस्त पद है यथासख्यम जो है यह समस्त पद है समास युक्त पद है यथा और संख्यम के बीच में समास हुआ अव्ययी भाव समास यथा संख्यम अव्ययी भाव समास है तो यथा का आ, इसको कहते हैं विग्रहवाक्य तो बनता है संख्याम अनतिक्रम्य यथासख्यम अनतिक्रम्या संख्या का संख्यालंघन ना करके जैसी संख्या उसी संख्या के अनुसार चलो जिस संख्या पर लिखा हुआ है उसी संख्या के अनुसार आपको काम करना है अब संख्या का उल्लंघन नहीं करना है यानी एक के जगह पे एक को रखो दो के जगह पे दो को रखो तीन के जगह पर तीन रखो संख्या का उल्लंघन करना नहीं है यानी एक को उठा करके एक के जगह आप तीन मत करना एक के जगह दो मत करना एक के जगह एक ही को करो दो की जगह दो कोई करो और तीन के जगह तीन को करो इसको कहते हैं संख्याम अनतिक्रम्या संख्या का अतिक्रमण ना करके यानी संख्या का उल्लंघन ना करके इसका मैं यथासख्यम को खोल रहा हूं संख्याम अनतिक्रम्या संख्याम अनतिक्रम्या संख्या का उल्लंघन ना करके इसको संस्कृत में बोलेंगे यथासंख्यम अनुदेश अर्थ है अनुसार अनुदेशक अर्थ है अनुसार किसके अनुसार संख्या के अनुसार तो समान मतलब समानाम समानाम वर्णानाम समान वर्णों को समान वर्णों को संख्या के अनुसार आदेश होता है समान वर्णों को समाना कहते हैं भक्ति का बहुवचन है समान वर्णों कोतव्य तो समान वर्णों को संख्या के अनुसार बिठाना चाहिए तो स्थानी दो है एक और दो और आदेश भी एक और दो तो संख्या है पहली जो है प्रथम संख्या में है और वो है दू, दूसरी संख्या में है और आदेश में भी अन्य प्रथम संख्या में है और अक दू, दूसरी संख्या में है तो समान वर्णानाम स्थानी भी समान है और आदेश भी समान है जहां समान होंगे वहां यह परिभाषा लगेगी जहां समान नहीं है ना वहां यह परिभाषा नहीं लगेगी याद रखना जहां समान वर्ण होना चाहिए स्थानी भी समान हो और आदेश भी समान हो जहां जहां ऐसा होगा वहां वहां यह परिभाष सूत्र पहुंचेगा तो समान वर्णों जहां समान वर्ण है वहां पर संख्या के अनुसार बिठाना चाहिए यह सूत्र कहता है तो यहां पर स्थानी दो है और आदेश दो है तो यथासंख्य बिठाएंगे यथासख्य मतलब संख्या के अनुसार संख्या के अनुसार का मतलब यू के स्थान पर अन वह के स्थान में अक बिठाएंगे तो हमारे पास वो है तो उस वह के स्थान पर हम अक को बिठाएंगे तो यह हो जाएगा वह को हटा देंगे और अक को बिठाएंगे तो नी अका ये स्थिति रहेगी समझ में आ गए जी आप लोगों को हाँ समझिए हाँ जी ये परिभाषा सूत्र है यह जब कहेगा तभी हो पाएगा अगर ये परिभाषा नहीं लगाएंगे तब वो यही समस्या आएगी कि मई मैं, मैं करूंगा मैं करूंगा या मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा लड़ते रहेंगे उस लड़ाई को रोकने के लिए परिभाषण सूत्र ने कहा कि जी, जी, यहाँ जितना स्थानीय है वो उतना ही आदेश होना चाहिए तभी सूत्र चालू होगा हाँ जी हाँ जी।, जी कम ज्यादा है तो फिर वहां अलग नियम होगा इसलिए यहां पर जहाँ जहां जहां भी आगे भी आएगा ऐसा ही इसी सूत्र में आएगा भी, दोबारा ये भी सूत्र लगे यथा संख्यमेश समानम दोबारा लगेगा जब हम वृद्धि करने के बाद करेंगे नायका बनाएंगे तो वहां पर फिर वापस ये सूत्र लगेगा यथा संख्यमनोदेश समानम तो जहां जहां लागू होता रहेगा वहां वहां ये सूत्र पहुंच जाएगा तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जैसा मैंने ये बताया है इसको उसी तरह आप लोग तैयारी करिएगा जिससे की हम आगे बढ़ सके एक बार नहीं, दो बार नहीं जितने आवृत्ति कर सकते, सकते पक्का होता जाए दृढ़ बनता जाए आगे सरल हो जाए स्वामी जी तो हम घर में या परिशिष्ट में देखें या एक एक खोल खोल के सूत्र जैसे अष्टाध्यायी के जैसे तीन एक में है या उन बहुत समय जाएगा आपको आप क्या करना है परिशिष्ट में देखना है परिशिष्ट में आ? देख करके समझते जाना है फिर जो सूत्र आएगा उस सूत्र को अष्टाध्याय में खोलना है अष्टाध्यायी में जो खोल करके वहाँ देखना है इससे पहले कौन कौन सूत्र है और उन सूत्रों में से कौन सी अनुवृत्ति आ रही है समझना है मुख्य बात ये है तो अष्टाध्याय समझ में आएगा जो मैंने बताया है उसको याद करना है या उसको लिख लेना है जैसे मैं बता रहा हूँ ना बताते समय नोटबुक में सबको लिख लेना है उस लिखे हुए को देख करके फिर परिशिष्ट को सामने रख करके अष्टाध्यायी को सामने रख करके फिर आपको समझना है तो जब हम पढ़ाते हैं आप तो तब हमें कोसी क्याशिष्ट अष्टाध्यायीले मता ना अष्ट अष्टिशिष्ट उ अष्टाध्यायी मे तु मिशिष्ट माताो वा अष्टाध्यायी का मत सूत्रपाठ मूल जिसमें, केवल केवल सूत्र अच्छा, केवल सूत्र है आ, उसको मैं अष्टाध्यायी नाम से बोल रहा हूं जी, तो, तो और हूँ सुनिए मैं बता देता हूं, फिर आप पूछिएगा सूत्र, सूत्र, सूत्र है और प्रथमा वृक्ष का मतलब है जिसमे ये सारी व्याख्या लिखी हुई है पहले पहले प्रारंभ में सूत्र की व्याख्या लिखी है उसकी विभक्तियां बताया है उसका समास बताया उसका पदच्छेद बताया उसका अर्थ बताया उसके उदाहरण बताया शुरू में वृद्धि राशि फिर उसको पीछे की तरफ परिशिष्ट दिया है उसकी प्रथमावृत्ति हांजी प्रथमावृत्ति में संक्षेप से बोल रहा पूरा नाम लिखा हुआ है ना अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ऐसा लिखा अंतिम से मैं बोल रहा हूँ प्रथमावृत्ति तो वो प्रथमावृत्ति है वो प्रथमावृत्ति पढाशिष्ट माता रहोले अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति औरीप अष्टाध्यायीले र बगल मेने हामे नोटबुक रगा पेन् मैं बता रहा हूं उसको संकेत करते संत ये बता अष्टाध्यायी मूलेगा खोलिएगा सूत्र बोलता हूं इस अध्याय का इस पाद का ये संख्या बोल ही रहा हूं उसको खोल करके फिर समझ लीजिएगा और वहां समझते भी जाइए और संकेत भी करते जाइए अपने आ, अपने शब्दों में जितना आप संकेत कर सकते हैं। और, पर, और एक बात सारी बात याद नहीं रहती है तो उसके लिए जो मैं बोल रहा हूं इसको आपको रिकॉर्ड करना चाहिएगा वो, वो नोट हो जाता है लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई मतलब जैसे ये प्रथमाध्याय चला हमारा अष्टाध्यायी सूत्र पाठ में तो वृद्धि राधे सूत्र चल रहा है तो उसमें उसमें पहले तो हमने भागा की, की अब भागा शब्द तो इसमें है नहीं तो अब उसको हमने भाष्य खोला तो उस भाष्य में पहले सूत्र में भागा फिर उसके साथ साथ त्यागा जो भी जितने आए वो फिर अब ये नायका चला तो मतलब फिर इस सूत्र पाठ जो है जिसमें केवल इसको खोल के रखने का क्या अभिप्राय है हाँ उसका मतलब मैं पूछ रही हूँ मतलब मुझे नहीं समझ है इस नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, कोई बुरा थोड़ा समझ रहा हूँ अच्छी बात है आप जो पूछ रहे हैं आपको समझ नहीं है आ, ऐसा है जो वृद्धि आदेश सूत्र है उस सूत्र को जब समझते हैं उसकी व्याख्या को समझते है ना माता जी जी उस व्याख्या में पहले विभक्ति को समझते हैं इस सूत्र में क्या क्या विभक्ति है पदच्छेद करते हैं पहले सबसे पहले पदच्छेद करते हैं करके उन अलग -अलग पदों में क्या -क्या तो समास को देखते हैं फिर उसके बाद में को देखते हैं अर्थ के बाद में उस सूत्र का अर्थ हो गया इस सूत्रार्थ का उदाहरण क्या है फिर उन उदाहरणों को देखते हैं वो सब इकट्ठा लिखे हुए हैं वहीं पर भाष्य में भाष्य में तो हैं। सुनो सूत्र है ना, मेरी बात को भाषि उदाहरण के लिए में खोल करके है। देखो ये कैसे बना उदाहरणं उदाहरण सूत्र आये वो सारे सूत्र वहि पर लिखा मे हि वहा उस सूत्र का मतलब समझ में नहीं आता वहां पर जी जैसे धातु संज्ञा होती है ये बताया जी अब कैसे होती है धातु संजय क्यों होती है समझ में नहीं आ रहा है हमको तो हम धातु अवस्थ अष्टदय के मूल पाठ में खोलेंगे वो सूत्र कहाँ पर है मूल पाठ हम किसको कहते हैं जो जिसमें हिंदी हिन्दी सूलपाठ का मो सूत्र अष्टाध्यायी मूल सूत्रपाठ बो पुस्तक है या नहीं ये, ये जि ना मूलपाठ कहता जता वेद संगीता है का समते को हा जी जिमे अर्थ नेल वेद मन्त्र है बैस हि क्कि पर संहिता है च वेदी मोल मूल वेद में देखेगे मूल वेद मूल वेद में तु सङ्गीता मेखेङ्गीता में, ही में देखें। ऐसे अष्टाध्यायी मूल मूलपाठ दे गा मत कवल सूत्र सूत्र लिखे हुए ठीक है उसमें देख तो अगर हम अगर हम उसमें भाष्य में देखते हैं तो उसमें क्या मतलब भाष्य में देखेंगे तो आपको बहुत समय जाएगा बहुत समय, लगेगा, है। समय यही है ना मना नहीं कर रहा हूँ आप देख सकते हो आ, बिल्कुल देखिए लेकिन आपकी जो वृत्ति बननी चाहिए जो समझ बनना चाहिए जो अर्थ करना आना चाहिए वो बहुत हाँ जी प्रयत्नगे न मूले मूले जै उदाहरणी मन्त्र बोलतेीत विश्वान्त्र बोलते जगीसमी अव मन्त्रे अर्थ समने आतः नी आतः मन्त्र बोलङ्गा तु आयेगा नी अगर मैं आपको मूल संगीता, आ, करके संगीता में चारो वेदो मही अग्रूता संहिता पाठ अर्थ बाखाद जली अर्थ वेदभाष्यो पडेगे न इ वेदभाष्य पता पढ़ते पढते है सलो पडते आप। आप जिन मंत्रों को आप बहुत पढ़ चुके हैं ठीक है ना हैके आवृत्ति कते स्वाध्यायते वेद स्वाध्याय स्वाध्याय बहु सारे मन्त्रो क स्वाध्यायुक् अ पुस्तक बन्ध्य मूल मन्त्र लिख्योगे मन्त्रे आप गायत्री मंत्र इिने गिने को बार बार पढ़ बा पढने अभ्यास कि पूरे यजुर्वेद स्वाध्याय कर लिया ना एक बार भी किया होगा दो बार भी किया होगा मान करके चलते हैं। अब पूरे किसी भी मंत्र को आपके सामने रखूंगा केवल मंत्र को आप अर्थ कर सकते नहीं, हो नहीं, नहीं कर सकते क्यों? आपने अभ्यास किया ही नहीं केवल स्वाध्याय वाला आप भाष्य खोल करके मंत्र पढ़ते गए लेकिन ये समझने का प्रयत्न नहीं किया आपने या इसका अर्थ ऐसा क्यों हुआ है या ये क्यों हुआ ये कुछ नहीं समझा केवल वहाँ आपको लग सकता मेरी बात हो सकता कोई मेरी बात से सहमत ना भी हो मेरा कोई चिंता नहीं है आप असमित तो असहमत आस, भी हो सकते हैं लेकिन यदि आप उन्हीं वेद मंत्रों को भाष्य करते समय यह भाष्य को पढ़ते समय एक एक बात को जिस प्रक्रिया से मैं अभी बता रहा हूं उसी प्रक्रिया से आप समझते जाएंगे तो भाष्य को बंद करके मूल वेद को सामने रख करके भी आप समझ सकते हैं तो मैं बिना बिना भाष्य को देखे कैसे सूत्र का अर्थ कराया जाता वो सीखा रहा हूं ना अभी सीख रहे सीखते सीखते सीखते आप देखेंगे एक पाद पहला पाद पूरे होते होते, होते आप बहुत सारे सूत्रों का जो मैंने नहीं भी पता ना उन सूत्रों को देख करके भी आपको अर्थ करना आ जाएगा ठीक है हाँ मेरे बताए बिना भी आपको कई सूत्रों को आप देख लेंगे इसके अनुवृत्ति कहां से आ रहे हैं अनुवृत्ति को देख लेंगे और अपने आप उसको समझ लेंगे यहाँ ये विभक्ति ये विभक्ति लग रही है आपको अर्थ करना अपने आप आ जाएगा बिना बताए ऐसा आपको सीखना है ठीक है धन्यवाद जी अब, अब समझ आई बात की हाँ असाई भाष्य को खोल करके भी आप पढ़ सकते मैं उसका मना नहीं कर रहा हूं नहीं पढ़ना चाहिए ये भी नहीं बोल रहा हूं लेकिन उसमें आपको बहुत समय जाएगा, और जी, ऐसा करने के बाद भी आपको अर्थ करना सीख नहीं पाएंगे ठीक है जी अर्थ करना सीखने के लिए अष्ट के माध्यम से ही आपको समझ है तो बहुत जल्दी कर पाएंगे ठीक है थीक तो धन्यवाद आपका हाँ तो आपको किसी को समय का दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी को आप में से हो सकता है राजेश जी आदि जो जिनको सुबह जाना पड़ता है अः अपनी दिनचर्या खराब हो सकती है मैं और आगे ध्यान रखूंगा इसको यहीं पर विराम देते हैं ओंकार शांति शांति, शांति ही,